यम ब्रह्म सर्वात्मा विश्वसायतन मत सूक्ष्मतरम नित्यम तत्व तमे तत् जो पर ब्रह्म नित्य है तत्व तमेव, तमेव तत् ज्ञाता श्रोता और ब्रह्म अत्यंत अभिन्न है उपदेश किया जाता है जिसको तम तत् तत्वसी आदि महावाक्य है वही अर्थ है एक ही है अविद्या से अपने को कर्ता भोक्ता संसारी मानते हैं स्वरूप के अज्ञान के कारण स्वरूप के ज्ञान होने से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है तो अज्ञान का कार्य जिस प्रकार रज्जु अज्ञान का कार्य रज्जु में सर्प रज्जु ज्ञान होते ही अज्ञान की निवृति होती है सर्प नहीं दिखता है सर्प जैसे लगने पर भी मिथ्या तो निश्चय हो जाता है इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान होने के बाद इसका फल आगे कहते हैं अज्ञान का कार्य में मेंिथ्या तो निश्चय हो जाता है इधमे एवं ज्ञाने आह अहमस्मि ब्रह्म से ज्ञान हो जाए तो क्या लाभ लाभे फल क्या है जाग्रस्वि प्रपंचम ज्ञात्वा तत्माहि सर्वंधे प्रमुच्यते प्रमुच्यते फलका तद्रह अहमिति ज्ञात्वा वही ब्रह्म में हू ऐसा जानने पर सर्व बंध से मुक्त हो जाता है बंध मुक्त हो जाता है अविद्यास्तमय मोक्ष सा अविद्या ही बंध है जब तक अज्ञान है तब तक बंध है अविद्यास्तमय अविद्या के निवृत्ति है मोक्ष अविद्यास्तमयो मोक्ष साच बंध उदाहृत अविद्या बंध है तो अविद्या के निवृति ही मोक्ष है तद ब्रमाहत्व ब्रह्म में हूँ ऐसे ज्ञान होने से ज्ञान है होने से अविद्यानिवृत्ति ज्ञान होते अविद्यावृत्ति वो अविद्यावृत्ति तो हो गई वो ही मोक्ष है बंध तो से रहित हो गया अब ब्रह्म कौन सा ब्रम है तद ब्रह्म जागर स्वप्न सुश्रुति प्रपंचम यत प्रकाश जागृत स्वप्न सुश्रुति आदि प्रपंच को प्रकाश करने वाला ही ब्रह्म वही मैं हूँ जागृत सपन सुश्रुति को जानने वाला आप तो जागृत को जानते हैं स्वप्नों के समय में आप रहते हो क्या जागृत स्वप्न दोनों को जानने वाले सुश्रुति को जानने वाले आप ही या आपसे भी न कोई आपकी सुश्रुति आप जानते हैं अन्य की सुश्रुति आपको मालूम होता है कोई व्यक्ति से आया पता चल जाता है सुश्रुता है क्या कभी कभी जान बुझ करके कुछ करना पड़ेगा तो लेट जाते निधिशेष हो गया बुला नही जगेगा सुरश्रिया अवस्था है स्वप्न अवस्था है जागृति सुन रहा है तो, तो अपने सुरस्वती का प्रत्यक्ष अपने को होता है दूसरे सुरस्वती का कभी अनुमान करेंगे कभी भ्रांति हो जाएगी किंतु अपने सुश्रुति में प्रत्यक्ष होता है मालूम होता है मैं अभी अवस्था में हूँ उस तो समय मालूम नहीं होता है किन्दु उठने के बाद कहता है कुछ पता नहीं चला सो गया था कोई यदि कहेगा मैं कल बुलाया आप कहा ना? चले गए थे कमरा में तो नहीं थे वो तो सुना नहीं बिल्कुल तो क्या कहेगा मैं पता नहीं में सुहाँ चला गया होगा इसे कहता है नहीं मैं कहीं नहीं गया कमरा में था भाई बहुत तो बुलाया सुना नहीं सो गया था गाल नींद आ गई सो गया था किन्तु कमरा में था तो सुसुप्ति अवस्था में मैं था सुस्रुप्ति अवस्था का अनुभव यदि नहीं होगा सुश्रुति अवस्था है कि हे करके कैसे पता चलेगा सुश्रुति अवस्था हे करके आप मानते हैं नहीं कैसे पता चलता है अनुभव नहीं होगा तो अनुभव होता है और जिसका अनुभव नहीं हुआ उसमें संशय हो सकता है सुश्रुति अवस्था में तो अनुभव होता है कि गाढ़ निद्रा में सो गया कुछ पता नहीं चला तो स्मरण होता है जगने के बाद तो उसी सुश्रुति अवस्था में भी सुश्रुति का साक्षी रूप से आप रहते हैं सपन का दृष्टा जागृत का दृष्टा जागृत सपन सुश्रुति आदि प्रपंचम तीन अवस्था आदि से तीन अवस्था में रहने वाले प्रपंच है स्थूल सूक्ष्म कारण स्थूल प्रपंच जागृत अवस्था में सपना अवस्था में सूक्ष्म प्रपंच अवस्था में कारण अज्ञान और आदि शब्द से लेना उसकी अभिमानी जागृत प्रपंच अभिमानी जागृत प्रपंच प्रपंच कौन विराट बैशन और स्वन अभिमानी समी सूक्ष्म अभिमानी हिरने कर्भ और कारण उपाधिक ईश्वर व्यष्टि में विश्व तेज प्राज्ञा ये जितने जागृत सप्न संस्वती आदि प्रपंच सब कुछ को प्रकाश करता है एक क्योंकि जागृत तो का जानने वाले सपन जानने वाले संस्वती जानने वाले जो जानता है वही जाकर स्वप्न तीनों को प्रकाश करता है प्रकाश का अर्थ आलोक नहीं जानने वाला ज्ञान रूप प्रकाश ज्ञान रूप प्रकाश इतने प्रकाश है जो प्रकाश को भी प्रकाश करता है प्रकाश को भी ज्ञान से जानते हैं सूर्य के प्रकाश को आप जानते हैं सूर्य प्रकाश को जानते मतलब आपका ज्ञान क्या विशेष सूर्य प्रकाश हो गया ज्ञान से जैसे घट प्रकाशित हुआ घट का ज्ञान हुआ तो घट प्रकाशित हुआ घट का प्रकाश हो गया ज्ञान हो गया वो तो ज्ञान को ही प्रकाश शब्द से भी कहते हैं। तो घट जिस प्रकार ज्ञान का विषय हुआ ऐसे सूर्य सूर्य प्रकाश भी ज्ञान का विषय होने से घट के समान वो प्रकाश्य हो गया घट का तो प्रकाशक है सूर्य आदि का भी प्रकाशक है सूर्य का जो प्रकाशक है वो ज्ञान रूप प्रकाश है आलोक नहीं है सूर्य को प्रकाश करने के लिए बहुत आलोक होगा तो प्रकाश करेगा नहीं दीप जला करके उसको प्रकाश करने के लिए बहुत बड़ा बहुत तो दीपक को प्रकाश करेगा दीप अपने आप प्रकाश है प्रकाश है आलोक और अधिक आलोक जलाएंगे तो दीप प्रकाश अधिक दिखेगा क्या कम हो जाएगा चंद्र रात में प्रकाश करता है दिन में कभी चंद्र दिखता है किंतु प्रकाश करता है सूर्य प्रकाश आने पर प्र? चंद्र प्रकाश कहाँ चला पता नहीं चंद्र थोड़ा ही दिखता है अधिक होने पर भी दिखेगा ही नहीं रहने पर भी शाम के समय प्रातःकाल थोड़ा दिखता है दोपहर के समय दिखेगा कभी नहीं दिखेगा तो सूर्य प्रकाश से जिस अभिभूत तो दब जाता है इसी प्रकार बड़े प्रकाश से छोटा प्रकाश दब जाएगा प्रकाश से तो क्या होगा इसी प्रकार सूर्य आदि का प्रकाश करने वाला सूर्य आदि को प्रकाश करने वाला ज्ञान रूप प्रकाश आलोक रूप प्रकाश नहीं वही जो ज्ञान प्रकाश करने, करने वाला जागर सपन संस्वती आदि को तद ब्रह्म वही ब्रह्म है वो आपसे भिन्न है ना तद मतलब वह तत् परोक्ष में प्रयोग होता वह ब्रह्मा है हम तो नहीं जागृत सपन को जानने वाला ही ब्रह्मा है तत्काल तो वो दूर में का नहीं जागरूक सपन संस्तियों को जानने वाला ही ब्रह्मा है जागृत सपन सुस्ती आदि प्रपंच को जानने वाला आप है हिरण्य गर्भ शब्द विराट शब्द ते नहीं जानते शब्द अभिमानी को ऐसे जानते नहीं कई पूछते समय उल्ट पाल्ट हो जाता है हिरण्य गर्भ क्या है विराट क्या है शब्द रट करके कई बोलते कभी नहीं ये नहीं पता है किन्तु तो जागृत अपने सुश्रित प्रपंच को स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर को अज्ञान को कारण शरीर को जानते हैं जागृत प्रपंच का सारे प्रपंच हमको दिखता ऐसा नहीं है प्रत्यक्ष दिखता है कुछ कुछ अनुमान से कुछ शब्द से कोई भी द्रव्य को हम प्रत्यक्ष देखते हैं ये ये पुस्तक को, को दिखते हैं क्या आंख बंद करने से नहीं दिखेगा नहीं तो दिखेगा किंतु पुस्तक के सब अवयव दिखते हैं एक पुस्तक दिखेना पड़े उसका अवयव जितना अंश दिखता है उससे अधिक अंश है जो नहीं दिखता है मैल जितने अंश दिखता है ये पट देखो जितने अंश दिखता है उससे अधिक अंश नहीं दिखता है तो भी पट का प्रत्यक्ष होता है नहीं होता है इसका प्रत्यक्ष होता है ये पूरा अवय उसका प्रत्यक्ष होता है कितना अवैध बाहर दिखा अंदर अवय प्रत्यक्ष होता बहुत ही इसी प्रकार प्रपंच का प्रत्यक्ष होता क्या था सब कहते प्रपंच कहाँ सारे प्रमाण हमको दिखता है पूरा ऋषिकेशन नहीं दिखता है और यहाँ से देखेंगे तो दूसरा कहा बद्रनाथ यहाँ से दिखता नहीं तो कुछ देश दिखने पर प्रपंच का प्रत्यक्ष जितने भी हो बाकी ऐसे तो प्रपंच का प्रत्यक्ष हुआ बाकी अनुमान से शब्द से ज्ञान होता है जितने पदार्थ का ज्ञान होता है वो सब हो गया ज्ञेय पूरा जागृत पदार्थ का ज्ञान होता है जागृत अवस्था में आत्मा को और सपना दृष्टा स्वप्न दृश्य उसका ज्ञेय हो गया और सुसूप में अज्ञान है ज्ञेय प्रकाश करने वाला तीनों अवस्था में रहता है सामने ये है आलोक है आलोक इसको प्रकाश करता है इसको हटा देंगे फेंक देंगे तो आलोक रहेगा दृश्य नहीं रहने पर भी प्रकाश करता है तो प्रकाश या रहेगा तो उसको प्रकाश करेगा अब प्रकाश नहीं रहेगा तो प्रकाश नहीं रहेगा प्रकाश या नहीं रहेगा तो प्रकाश रहेगा कोई न मना कर दे घट को हटा देंगे तो जो आलोक प्रकाश है वो रहेगा रहता है प्रकाश है तो उसको प्रकाश करेगा प्रकाश नहीं हो तो आलोक तरेगा इसी प्रकार जागृत अवस्था का अभाव स्वप्न में स्वप्न का अभाव सुसूत में होने पर भी प्रकाश तीनों काल में रहता है जो जागृत को प्रकाश करता है वही सपनों को प्रकाश करता है जगनेको कहते मैंने सपना देखा तो सपना अवस्था में जो था अभी जागृत अवस्था में वही बोल रहा है भी न बोल रहा है में सो गया था वही कह रहा है तो जो सुसुति अवस्था में था वही अभी जग कर बोल रहा है तो तीनों अवस्था का प्रकाश कर, प्रकाश करता है अवस्था को प्रकाश करने वाला तीन अलग अलग है या एक है एक है ये तीनों को प्रकाश करता है तीनों हो गए प्रकाशीय तीनों अवस्था तीनों प्रपंच स्थूल सूक्ष्म कारण से प्रकाशीय हो गए प्रकाश का दृघ रूप चेतन है और ये सब सारे दृश्य जैसे स्वप्न प्रपंच में जितने सपने में देखा जगने के बाद उसमें से कितना से बाकी रह जाता है दृश्य कुछ भी नहीं रहता है सब दृश्य मिथ्या है जगने के बाद कहते ऐसा लगा जितने देखा सब मिथ्या है सत्य कभी कभी दिखता है सपने में देखा अब जोर से वर्षा हो रही और जग कर देखा सचमुच वर्षा हो रही तो सत्य सपना हुआ ना नहीं सपने में जो वर्षा को आपने देखा वो वर्षा अलग है वो मिथ्या है हाँ अभी वर्षा हो रही ये है ठीक है ऐसे हो सकता है सपन में जो देखा वो सूचक हो कभी कभी ठीक हो जाता है सपने में देखा कोई व्यक्ति आया आपके पास वो व्यक्ति बहुत दूर में कभी सोचा नहीं सपने में दिखावा आया दूसरे दिन देखा आ गया तो जो देखा था सपने के समय उठी था सत्य था अभी जो आया वो सत्य है उसको एक समान सपना में देखा था बहुसमय उसके विपरीत कुछ होता है जो मर गया वो दिखता है, है जो है जो है वो मर गया तो लगता है ऐसा होता है ना नहीं व्यक्ति जिंदा है मर गया कर रोते हैं और जो मर गया वो आकर के रो रहा है जो मर गया वो आकर रो रहा है जो जिंदा है मर गया करेंगे बाद में देखा जो मरा तो दस साल साल पहले मर गया था वो अभी आकर रो रहा है मेरा पुत्र मर गया करेंगे पुत्र तो जिंदा है ऐसे सपने में कुछ ना कुछ दिखता है सब मिथ्या है स्वप्न प्रपंच पूरा पूरा मिथ्या है उससे भिन्न है दिखने वाला जिस प्रकार स्वन दृष्टा स्वप्न दृश्य से भिन्न स्वप्न से जगने के बाद सपन दृश्य कुछ नहीं रहता है ना स्वप्न देखने वाले दृष्टा रहता है आज जो शरीर से आप उस समय व्यवहार करते वो शरीर नहीं रहेगा किन्तु स्वप्न को प्रकाश करने वाला जो रहता है ज्ञान वो ज्ञान रहता है जागृत अवस्था में कहते मैं देखा साखी चेतन तो चेतन एक ही है तीनों अवस्था में अवस्था भिन्न भिन्न होने पर भी घट पट रूप रस गंध स्पर्श सब को जानने वाला एक है भिन्न भिन्न है एक ही विषय भिन्न भिन्न है इंद्रिय भिन्न भिन्न हो किन्तु ज्ञानता एक ही इसी प्रकार स्वप्नों को जानने वाला जागृत को जानने वाला सुरश्रुति को जानने वाला एक ही हाँ विषय भिन्न भिन्न है जागृत अवस्था में ज्ञान पदार्थ स्थूल प्रपंच सपन में सूक्ष्म प्रपंच सुरस्वती में कारण सर्व कारण अज्ञान किंतु प्रकाश करने वाला एक ही जो प्रकाश के तीनों प्रपंच को प्रकाश करने वाले सारे ब्रह्मांडों को प्रकाश करने वाला जितने वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता है शब्द से भी ज्ञान होता है मेरु पर्वत है ध्रुव नक्षत्र आदि उसके ऊपर भी बहुत नक्षत्र है ज्योतिष शास्त्र में बताते हैं ग्रह नक्षत्र बहुत ही वैज्ञानिकों लोग बताते हैं दूर दूर तक है तो सुन करके ज्ञान होता है कोई कोई विश्वास नहीं करता कोई विश्वास करता है किंतु ज्ञान होता है किसको संशय ज्ञान होता है किसको निश्चय ज्ञान होता है यह अलग है सामने कोई वस्तु है तो भी संशय भ्रम निश्चय तो होता ही है सामने रज्जु है कोई कहता रज्जु दूसरे कहता सर्प दूसरे अर्थ और कोई कुछ कहते है। किसको संशय होता है यह तो अलग है किंतु ज्ञान होता है और परमात्मा का शब्द से प्रामायण्य बुद्धिवं से यथार्थ ज्ञान होता है शब्द से भी अनुभव होता है अनुभव पर.. का अर्थ प्रत्यक्ष नहीं ज्ञान पढ़ने वाले जानते हैं अनुभव शब्द का अर्थ प्रत्यक्ष नहीं है लोक में समान करता अनुभव होता है अनुभव का अर्थ स्मृति भिन्न ज्ञान को अनुभव कहते हैं स्मरण से भिन्न ज्ञान अनुभव प्रत्यक्ष भी होता है अनुमान से भी होता है शब्द से भी अनुभव होता है ऐसे शास्त्र में शब्द प्रयोग करता अनुभव प्रामाणिक ज्ञान प्रमाण से जो ज्ञान होता है स्मरण से भी न उसको अनुभव कहते हैं तो ये अनुभव करने वाला जानने वाला दृग रूप चेतन एक है और सारा प्रपंच दृश्य है जो दृग रूप चेतन है जिसको पहले का सब का अधिष्ठान आधारम आनंद मकण्ड बोध वही तद ब्रह्म वही ब्रह्मा है जिसको सामवेद में का सदैव समिधम अगर आशी थे एकमे अद्वितीय एक ब्रह्म सद एक में बात कहकर के अद्वितीय ब्रह्म है स्वतः सजाती भेद रहित तद् ब्रह्म तत्सत्यम तद स आत्मा तत्व वही ब्रह्म सत्य है और वही आत्मा है तुम वही हो ऐसे उद्देश्य किया गया तद् ब्रह्म अहमिति ज्ञातवा कोई ब्रह्म में हूं ऐसे जान लेने पर ज्ञान हो तो अज्ञात नष्ट होता है घट ज्ञान से घट का अज्ञा नष्ट हो जाता है घट को जब देखते उसके पहले घट का ज्ञान नहीं था तो क्या था घट ज्ञान होते अज्ञान नष्ट हो गया, तो ब्रह्म ज्ञान होने से अज्ञान नष्ट होता है ब्रह्म ब्रह्म मैं ऐसा ज्ञान नहीं है ज्ञान के पहले अज्ञान है इसे अज्ञान की निवृति होगी आम ब्रह्म ज्ञान से ज्ञान होने पर सारे बंध से प्रकर्षण मुच्चते पूरा मुक्त हो जाता है राज्य में सर्प देखा आप देखते हैं रजू में सर्प रज्जु मालूम नहीं है सर्प सामने दिखता है वो प्रत्यक्ष होता है या परोक्ष है रज्जु में सर्प भ्रम काल में आपको सर्प दिखता है अभी मालूम नहीं रज्जु करके भय लगता है उस समय सर्प का प्रत्यक्ष होता है या नहीं होता है प्रत्यक्ष नहीं होता है परोक्ष ज्ञान होता है ये तो राज्य सर पर राज्य सर पर कितने रोज रोज चलता है अभी प्रत्यक्ष होता है नहीं पता नहीं प्रत्यक्ष नहीं होता है क्या न्याय पढ़ने से प्रत्यक्ष नहीं होता है ना सबको प्रत्यक्ष नहीं होता है हैं सर पर प्रत्यक्ष नहीं होता है परोक्ष होता है प्रत्यक्ष होता नहीं सर पर ये छात्र पढ़ने पर कहीं कहीं अधिक अधिक चिंतन करने पर सर चीजें भी कठिन हो जाता है और गलती होगा सोच करके अंदर तो मालूम ही प्रत्यक्ष ऊपर प्रत्यक्ष कहेंगे तो गलती हो जाएगी ये प्रश्न पूछा जाता है तो कुछ अलग होना चाहिए मालूम है प्रत्यक्ष अब प्रश्न पूछते हैं तो सत्य कुछ दूसरा होगा अब प्रत्यक्ष कहें तो गलती हो जाएगी इसे डरते रहते डरते प्रत्यक्ष नहीं होता है सर्प का प्रत्यक्ष होता है राज्य में सर्प का प्रत्यक्ष होता है किस इंद्र से साक्षी के द्वारा प्रत्यक्ष होता है चक्षुरादि के द्वारा नहीं प्रमाण ज्ञान नहीं है चक्षरादि प्रमाण से ज्ञान नहीं होता है किंतु प्रत्यक्ष नहीं होता है किसी कोई कहेगा सर्प तुमने देखा या नहीं देखा अब क्या कहोगे सुना मैं नहीं? मैंने देखा और देख नहीं मैं देखकर आया कहे नहीं सर्प नहीं रोज मैं सर्प देखा सर्प का प्रत्यक्ष होता है कहते मैंने देखा देखा किसका वो तो अलग बात है साक्षी प्रत्यक्ष होता है सर्प का तो प्रत्यक्ष होने से यदि शब्द से कोई कहे सर्प नहीं है तो भ्रमण नहीं होता है भ्रमण दो प्रकार होता है प्रत्यक्ष भी होता है परोक्ष भी होता है यहाँ बैठे उधर कहेंगे हाथी आ गई अंदर हाथी आ गया कोई प्रामाणिक वस्तु व्यक्ति कहे तो हाथी आ गया पीछे दीवार तोड़ करके दौड़कर आकर कहा तो ज्ञान ने हाथी आ गया करके वाह फिर कोई कहे नहीं हाथी नहीं दूसरे कोई चोर तोड़ रहे थे दीवारा हाथी नहीं अथा सर्प है सर्प नहीं अभी हाथी देखा नहीं किसने ज्ञान हो गया था बाद में ज्ञान हुआ हाथी नहीं है तो अभी हस्ती भ्रम हुआ हस्ती का जो ज्ञान हुआ था भ्रम हुआ था यथार्थ हुआ था भ्रम हुआ था अब फिर सुना वो जिसने बता वो कहने नहीं हाथी नहीं है वो दूसरे कोई तो, को तो भ्रमणाष्ट हो गया नहीं परोक्ष ब्रह्म की निवृति परोक्ष ज्ञान से हो जाती है किंतु अपरोक्ष आप सर्प दे करके आ गये दूसरे कहा सर्प नहीं भ्रमण हो जाएगा यदि सर्प पर का ज्ञान परोक्ष होता दूसरे कहने पर नष्ट हो जाता दूसरे कहने पर नष्ट नहीं होता है मान लिया आप कहते सर्प ठीक है तो फिर भी जाकर देखे जब तक तो अधिष्ठान रज्जू का ज्ञान नहीं है तब तो, तो सर्प भ्रम रहता है सुनने पर कमरा में सरपते दौड़ कर भाग गया और दूसरे कहेंगे नहीं सर्प नहीं निश्चिंत होकर जाकर सो जाओगे सर्प नहीं तो फिर तो क्या है हमें तो सर्प देखा कहा है जहां सरपति कहा उठेंगे कहा गया नहीं है तो वहां क्या कहोगे सर पर नहीं भ्रम था कहोगे और कहाँ चला गया मैंने तो सर पर देखा था सर पर देखकर बाहर चला गया और कोई अब गुरु पिता माता कोई कहेंगे सर पर नहीं है जाकर देखते समय कुछ नहीं सर नहीं है तो मान लेगा सर्प नहीं था बोला मैंने सर देखा था कहीं चला हुआ इधर उधर होए अंदर जो जा नहीं जाएगा उनको ही मना करे आप नहीं जाओ मैंने सर देखा हाँ जब अधिष्ठान ने को देख लिया तो भ्रम नष्ट होता है क्यों रजू ये इसको मैं दिखाता मुझे सर्प जैसे लगा अपरो भ्रम के निवृत्ति अपरोक्ष ज्ञान से ही होगी परोक्ष ज्ञान से नहीं होगी हाँ परोक्ष भ्रम के निवृत्ति परोक्ष अपरोक्ष ज्ञान से होगी परोक्ष भ्रम के निवृत्ति अपरोक्ष ज्ञान से होगी क्या या परोक्ष ज्ञान से दोनों से परोक्षी ज्ञान से अपरोक्ष से किंतु अपरोक्ष भ्रम की निवृत्ति अपरोक्ष ज्ञान से ही ये अपरक्ष भ्रम है संसार सुख दुख में करता सुखी दुखी ये आपको अपरोक्ष होता है प्रत्यक्ष होता है या परोक्ष है सुख दुख संसार ये सब प्रत्यक्ष होता है कष्ट या परोक्ष है अपरोक्ष भ्रम की निवृत्ति अपरोक्ष ज्ञान से होगी अपरुक्ष अहम ब्रह्म से ज्ञान नहीं अज्ञान से संसार ब्रह्म होता है उसकी निवृत्ति होगी अहम ब्रह्म ज्ञान से अपरोक्ष ज्ञान से निवृत्ति होगी परोक्ष ज्ञान से अपरोक्ष ज्ञान के बिना निवृत्ति हो जाएगी देखे। देखे। नहीं होगी अपरोक्ष ज्ञान चाहिए तब ब्रह्मा मिति ज्ञात्वा ज्ञाता मतलब अपरोक्ष ज्ञातवा साक्षात्कार करके शब्द से सुनने से नहीं शब्द से तो हो जाता है अहम ब्रह्म है बस एक आदितिया ब्रम है तुम ब्रह्म है हम तो ब्रह्म है बस बोलते हम तो ब्रह्म तो है ये तो ज्ञान हो गया श्रद्धा से विश्वास कर मान लिया इतने मात्र से भ्रम की निवृति नहीं होती है अपरोक्ष ज्ञान चाहिए कुछ अपरोक्ष ज्ञान जिनको नहीं होता है आचार्य रूप से कभी उपदेश करना लगते हैं तो कहते अपरो ज्ञान दूसरा क्या होगा जो ज्ञान आपको हो गया वही तो है तथ ब्रह्म है का तो तुम असी का तुम ब्रह्म हो तो तत्व से सुनकर के कुछ ज्ञान हुआ है नहीं बताओ सामान्य व्यक्ति को बताएंगे तत्कार ब्रह्म तम का तुम, कात तुम कात हो। तो तु असी काम असी वाक्य अर्थ बोध हो गया या नहीं तुम ब्रह्म हो अब ब्रह्म का होता है परोक्ष नहीं योक्षात् ब्रह्म ब्रह्म अपरोक्ष ही है तो आपको जो ज्ञान हुआ पहले मालूम नहीं था महावाक्य अर्थ सुनने के लिए पहले सुन लिया थोड़ा समझा दिया प्रवचन सुन लिया कुछ पढ़ लिया समझ लिया मैं ब्रह्म हूं ये जो ज्ञान हुआ वो परोक्ष है या अपरोक्ष है कोई कोई कहते ब्रह्म का अपरोक्ष होगा परोक्ष नहीं होगा वही अपरोक्ष है तो अपरोक्ष ज्ञान हो गया और क्या अपरक्ष होगा बस हो गया अभी पूरा हो गया और आचार्य गुरु कहेंगे तुमका अप्रोच हो गया शिष्य के दुख रहेगा नष्ट हो जाएगा संसार तो दुखों नष्ट हो जाता है मान लिया दूसरे को उपदेश करेगा पढ़ा देगा सब हो जाएगा किंतु तो अपने को मुक्त मानता अंदर से दूसरे तो कहेंगे मुक्त है कहेगा आत्मा तो मुक्त नित्य होते है और आप आत्मा तो नित्य होता है आप मुक्त है ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान जब तक नहीं हुआ जो लोग शास्त्र में भी कहीं कहीं कहा जाता है महावाक्य से अपरोक्ष ज्ञान होता है जो कहते पहले अपरक्ष होता है वो कहेंगे अपरुच्छ तो हो गया, किंतु दृढ़ नहीं हुआ दृढ़ क्यों नहीं हुआ प्रतिबंध कह प्रतिबद्ध अपरक्ष ज्ञान अज्ञान का निवर्तक नहीं है। अज्ञान का निवर्तक अपरोक्ष ज्ञान एक मत में कोई कहते पहले परोक्ष ज्ञान होता है मनन निधि ध्यान करने पर संशय विपरय नष्ट होने के बाद अपरोक्ष ज्ञान होता है वो अज्ञान का निवर्तक पंचोदेश में कहा गया वाचस्पति मिश्र इसे कहते हैं पहले परोक्ष ज्ञान होता है आगे अपरोक्ष ज्ञान होगा अज्ञान का निवर्तक अब विवरण कार्य कहीं कहीं ऐसे शास्त्र में आया पहले से अपरोक्ष ज्ञान होता है अपरोच ज्ञान तो होता है किन्तु तो दृढ़ नहीं दृढ़ नहीं होने के कारण वो अज्ञान का निवर्तक नहीं है अज्ञान का निर्वर्तक अब दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान हुआ फिर दृढ़ क्यों नहीं हुआ दृढ़ इसलिए नहीं हुआ संशय विपरीत संशय विपरीत भावना है कोई क्या कहते संशय विपरीत भावना है तो ज्ञान हुआ ही नहीं यदि संशय है विपरीत भावना है तो ज्ञान हुआ ही नहीं ठीक है संशय है विपरीत भावना है तो ज्ञान हुआ नहीं ज्ञान तो हुआ कहीं वो ब्रह्म ज्ञान है क्योंकि वो अपने को ब्रह्म ज्ञान मानता है अब मैं ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म कैसे होगा तो यथार्थ है ब्रह्म कैसे और संशय होता है संशय विपर्य कैसे होगा ज्ञान होने के बाद कहीं कहीं संशय विपर्य हो सकता है अपरुष ज्ञान भी हुआ संशय विपर्य भी हुआ ये बताते हैं भर्छु दृष्टान्त से पहले बताया जिन्होंने सुना हिमालय में राजा का मंत्री था नाम भर्चु अत्यंत प्रिय था वो सेनापत्यादि कोई उसको विदेश जाते समय लोगों को रुपया दिया दसवीं को उसको मार दो मार देने पर ये मंत्री बन जाएगा सेनापत्यादि तो वो लोग रुपया ले गए देखा ये मंत्री बहुत अच्छा व्यक्ति उसको क्यों मारेंगे उसको नहीं मार करके दूसरे कहां से सिर लाकर दिखा दिया मार दिया भरसी को उनको बता दिया आप, आप नहीं आना आपके विरुद्ध हमेशा है आयु तो मारेंगे तो उसको पूरा रुपया तो ले गए दस लोगों राजा का मालूम हाँ भरचू मर गया अत्यंत प्रिय था तो दुखी हुआ फिर दूसरे को मंत्री बनाना पड़ा जो चाहता था तो मंत्री बन गया भरसू तो मरा नहीं था थोड़े दिन तो नहीं आया बहुत थोड़े दिन के बाद फिर सोचा चलते हैं क्या होता है देखा जाएगा मना क्या था जल्दी नहीं आया ना थोड़ी देर के बाद जब आया तो लोग दिखा रही तो भरसू जैसा लगता है भरचू तो कहीं आ गया मंत्री तो आ गया कवर हो गया सौहला हो गया तो ये सेनापति जाकर देखा उनको कहा उसको अंदर आने नहीं दो क्योंकि आ जाएगा तो यदि भरसा आ जाएगा मरा नहीं तो उसको तो मंत्री बनाएंगे और घटना पता चले तो इसको प्राणदंड हो जाएगा इसे लोग को लगा दिया और अंदर आने नहीं दो तो फिर राजा के पास आ नहीं पाया दूर से आना चाहता है तो पत्थर फेंकते दूर से मारने के लिए भगाते जाए और तो दूर हट जाता है राजा को भी खबर होगा भरसू नहीं मरा है, आया है सो ये बता दिया जा करके भरसू को आत, आपको अपन अत्यंत प्रिय मानते थे भरसू आपको ओ, मार करके राजा बनना चाहता था षड्यंत्र कर रहा था अब वो मर गया उसका प्रेत आत्मा आया आपको मारने के लिए तो राज, राजा राजा तो सार भरसू तो मर गया था अब आया था, वो तो भरसू कहा से आएगा तो मर गया था तो उसका प्रेत आत्मा आया है जरूरी फिर कोई कोई शाम के कभी किसी व्यक्ति को भरचू बुलाया प्रिय व्यक्ति को तो उस प्रिय व्यक्ति बोलते चलो भरचू ऐसे दिखता है बुलाते थोड़ा पास में धीरे धीरे सब तो भगाते ही कहीं रहा दूर में कोई कोई शाम को जाकर देख चलो देखते हैं पास में गई वो बुलाया आओ नाम लेकर बुलाया आओ तो फिर बताया कैसे न नहीं मैं, मैं नहीं मारा मैं भरचू आया हूं ऐसे बोला तो बात करे लोग देखे कुछ नहीं पास गई बात करते भाई पास में बात करते तो देखे किए तो भरचू बात कर रहा है किसी प्रकार बोला राजा को थोड़ा बता दूं कि मैं नहीं मरा हूं मैं प्रेत नहीं ऐसे लोगों जाकर राजा को बता दें भरचू कहता है और तो मरा नहीं वो प्रेत नहीं हो ऐसा तो राजा को थोड़ा लगा संशय वो जाकर करके दूर से चलो मैं थोड़ा दूर से तो देख लूँ पास में नहीं भरचू इतने अच्छे व्यक्ति था दूर से दूर से देख रहा है राजा दूर में खड़ा है भरचू हाँ प्रणाम कर रहा है राजा उसको देख रहे संशय होता है सचमुच भरचू है या प्रेत आया है और विपरीत भावना क्या है भरसू मर गया है मर गया था ये फिर कहा से आया तो जरूर प्रेत तो होगा अब उसको देखते है भर्चू को संशय है भरसु अथा प्रेत है संत संशय और विपरीत भावना क्या है मर गया ये तो उसका प्रेत आत्मा है संशय विपर्य होने पर भी जो राजा को भर्चू का दर्शन हो रहा है देख रहे वो परोक्ष है, तो परुछ है, परुछ है। जोर से बोलो पीछे वाले को अपरोक्ष परोक्ष होता है भरचू का राजा को परोक्ष होता, होता है अपरक्ष होता है अपरोक्ष परोक्ष नहीं होता है परोक्ष मानने वाला हाथ उठाओ सबको अपरक्ष भरचू को राजा देखता है अपरक्ष होता है अपरक्ष होते समय संशय और विपरीत भावना है तो अपरक्ष ज्ञान होते समय संशय विपरीत भावना रह सकती है तत्व से महाभार सुन करके अपरक्ष ज्ञान हो जाता है इसे कोई कहते हैं किन्तु संशय है। कैसे ब्रह्म होंगे राम तो जीव है संसारी है दुखी है ये संशय विपर्य भावना होने से राजा को अपरक्ष होने पर भी राजा उसको अपरक्ष भर चुका अपरक्ष मानता है डरता है वापस आ जाता है फिर जाता है फिर जाकर के धीरे धीरे उसकी बात सुनता है बात नहीं जाता है बाद में भरचू को प्राप्त करता है राजा निश्चय होता है संशय विपर्य रहते ज्ञान होता है तब भरचू को ग्रहण करता है पहले भरचू का तो अपरक्ष हुआ था कि अपरक्ष होने पर भी भरचू नहीं मानता कि भरोसू को मैं देखा वो तो सोता है प्रेतात्मा संशय था इसी प्रकार तत्व से सुनने पर अपरोक्ष ज्ञान तो होता है किन्तु तो संशय विपर्य प्रतिबंध रहने के कारण नहीं लगता है कि मुझे अपरोच ज्ञान हुआ तो वो ज्ञान जो हुआ आपको लगता है मुझे अपरक्ष नहीं हुआ और विद्वान लोग कहते हो अपरक्ष है वो ज्ञान तो से अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगा नहीं होगी नहीं होगी आपको संशय विपर तो ज्ञान होगा तो अज्ञान की निवृति होगी इसलिए अपरोक्ष शब्द से कह देने से क्या हो जाएगा आपको लाभ क्या होगा अपरक्ष शब्द से आचार्य कहते तुमको जो ज्ञान हो गया अपरक्ष हो गया तो दुख निवृत्ति हो जाएगी क्या अपरोक्ष कब होगा जो प्रतिबंध का नष्ट होगा संशय विपर्य नाश करना है मानन निधि करके तो प्रतिबंध का नष्ट हो गया तब तो उसको कहेंगे दृढ़ अपरोक्ष जो पहला अपरक्ष शब्द तो कहते थे आगे क्या कहेंगे दृढ़ अपरक्ष जो परोक्ष कहते थे वो क्या कहेंगे अभी हुआ तो दृढ़ अपरक्ष कहो केवल अपरक्ष कहो वही ज्ञान संशय विपर्य रहित ज्ञान ही अज्ञान का निवर्तक थोड़े शब्द सुनने पर तत्तम उसी वाक्य से जो तुम ब्रह्म में ब्रह्म सुन लिया ये ज्ञान अज्ञान का निवर्तक नहीं है इतने मात्र से अज्ञान की निवृत्ति होगी तो क्यों तीन साल पांच साल पढ़ाने क्या जरूरत है एक घंटा में बता देंगे कोई कहते ना महावाग्य लक्षण बताना तो एक सप्ताह ले लो ज्यादा से ज्यादा एक सप्ताह में ज्ञान का उपदेश हो जाएगा सब ज्ञानी हो जाएंगे इसलिए संशय विपर रहित ज्ञान के बिना अज्ञान की निवृत्त नहीं होती है उसलिए मन निधि की आवश्यकता है मानो निधि आसन से संशय विपरी निवृत्त होता है तभी उसको अपरोक्ष दृढ़ अपरक्षक कहते हैं और भगवान भाष्यकार ब्रह्म सूत्र में भाष्यकार ने कहा है आवृत्ति रसकृत उपदेशा तो वहाँ कहा तो पदार्थ में जिनका संशय विपरीय रहता ज्ञान नहीं हुआ उनको महावाक्य अर्थ बोध होता ही नहीं है जिस प्रकार तर्क संग्रह बताते वन सिंचे वन्य से वन अर्थ तृतींत वन के द्वारा सिंचे सेचन करे सेचन का अर्थ फेंकना नहीं सिंचत सेचन सिंच आर्द्रिकर्ण गीला करना जैसे जल से पेड़ पौधा गीला करते वन्नी से पेड़ पौधों को सेचन कर लो गिला कर लो फेंकने से हो जाएगी पेड़ पौधे वही शब्द का अर्थ समझ आ गया सिंचित शब्द का अर्थ भी समझ आ गया वही सिंचित शब्द का अर्थ वाक्य का अर्थ ज्ञान हो गया नहीं हुआ एक और बहुत समझदार वेदांत पढ़ते थे मैं पूछा वही ना इसका ज्ञान हो गया नहीं सब हो गया इनका जैसे हो गया इसे महावाक्य का अर्थ बोध होगा अभी बनी ना में क्या ज्ञान हो गया बनी के द्वारा गिला करे यही तर्थ है ना वाक्य अर्थ वाक्य अर्थ बोध नहीं होता है बोलो वनी ना सिंचेत बनी के द्वारा पेड़ पौधा को गिला करे वाक्य अर्थ बोध हुआ या नहीं हुआ <laughs> देखो नहीं पूरा बन्नी के द्वारा सेचन कर गिला करे पेड़ पौधा को क्या इसमें कठिनता क्या है तर्क वाले कहेंगे नहीं होता है जो तर्क नहीं पढ़ा उनको लौता हो जाता है जो न्याय नहीं पढ़ते है कुछ ऐसे समझदारे है अच्छे पढ़े लिखे बहुत कहते हो गया तो नहीं हुआ क्या फिर हो गया अल हम तो लगता है ज्ञान हुआ वन्नी के द्वारा सिंचयन करे ये पदार्थ का ज्ञान हुआ वन्नी ना इस पद का अर्थ ज्ञान हो गया सिंचित इस पद का ज्ञान हो गया किंतु वन्नी के द्वारा गीला करना कैसा है योग्यता नहीं से वो वाक्यार्थ बोध नहीं होता है पदार्थ बोध अलग वाक्यार्थ बोध अलग एक एक पद अर्थ बोध हो जाने पर भी वाक्यार्थ बोध नहीं होता है पदार्थ बोध वाक्यर्थ बोध में क्या भेद है पांच पद है पांच पदार्थ का ज्ञान हो गया तो वाक्यर्थ बोध हुआ या नहीं हुआ नहीं हुआ क्या अब कमती रहा हाँ वाक्यर्थ में इतने पदार्थों का अन्वय होना चाहिए पांच पद का पांच अर्थ पांच पद सुना सबका एक एक अर्थ पांच अर्थ हो गया पांच अर्थ का परस्पर अन्वय संबंध होगा तो वाक्याथ बोध कहा जाइएगा पांच पद सुना किसके साथ कोई अर्थ का संबंध नहीं वाक्यार्थ तो बोध होगा पांच पद सुना पांच पद का परस्पर अन्वय हो अन्वय बोध कहते वाक्यर्थ बोध को उसमें आया पुरुष हस्ती दंडाजीनम दाडीम ऐसे पांच पद का बोध हो जाए ना नहीं सब पद का अर्थ हो गया पूरा क्या कहना चाहता है आकांक्षा योग्यता सानिधि होने पर वाक्यार्थ बोध होगा योग्यता नहीं बनने में आर्द्रिक नहीं गिला करने के लिए बन्नी के द्वारा कैसे पेड़ पौधा गिरा करना तो वाक्यर्थ बोध नहीं हुआ तो बार बार कहीं जाओ बन्नी में सिंचर करो बनी में सिंचर करो डर कर भाग जाएगा थोड़ी देर फिर आकर कहकर बनी से कैसे गिला करेंगे वाक्यर्थ बोध हुआ पदार्थ बोध हुआ इसी प्रकार तत्व में से पर तत्पद का ब्रह्म तुम पदकार तो मैं अशिकात हूँ ये पदार्थ बोध हो गया किन्दु मैं ब्रह्म ऐसे ज्ञान नहीं हुआ ऐसे लगता है कि तो बोध हो गया कभी कभी आचार्य लोग इसे पढ़ाने वाले सिखा देते कि पदार्थ बोध हो गया तुम ब्रह्म ज्ञान हो और क्या ज्ञान होगा यही तो ज्ञान है नहीं ये उसको कहते पदार्थ बोध इसलिए न्याय की आवश्यकता है कम से कम तर्क संग्रह भी पढ़े तो पता चलेगा वनना इसे वाक्यार्थ बोध नहीं होता है कुछ लोग न्याय का द्वेष करते हैं न्याय को नहीं पढ़ाएंगे तो तर्क संग्रह भी नहीं पढ़े तो वनना सिंचित्रोता ज्ञान हो गया वाक्यर्थ बोध नहीं है इसी पर तत्व से जो सुना वाक्यर्थ बोध नहीं है पदार्थ बोध मात्र इतने मात्र समोक्ष हो जाएगा क्या वाक्यार्थ बोध चाहिए अहमअ्मी ब्राह्मण इसके लिए मनन निधि करना पड़ता है तब अपरो ज्ञान दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान कहो अथवा संशय अपरोक्ष ज्ञान हो दृढ़ संशय विपर रहित ज्ञान ही अपरोक्ष ज्ञान अज्ञान का निवर्तक पहले अपरक्ष शब्द प्रयोग करेंगे तो वो अप्रतिबद्ध प्रति प्रतिबद्ध प्रतिबंध युक्त अज्ञान निवर्तक नहीं प्रतिबंध की निवृत्ति होने पर अप्रतिबद्ध अपरोक्ष ज्ञान इसको दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं जो पहले कहते अपरुच होने पर भी उसको तो जिसे लगता नहीं है वो तो परोक्ष ज्ञान है बाद में अपरुच कहते हैं अब भगवान भाष्यकार कहते अभी विचार करेंगे तो उसको वाक्यार्थ बोध होता ही नहीं पदार्थ बोध हो गया तो हम पदार्थ का ज्ञान जब तक संशय विपर रहित ज्ञान नहीं हो तो वाक्यार्थ बोध होगा ही नहीं मैं अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान परिचिन्न सहंकार यहाँ कमरा में बैठा हूं अब ब्रह्म व्यापक सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान एक एक किस होगा योग्यता नहीं एकत्र तो होने की योग्यता नहीं तो सर्व पदार्थ बोध होता ही नहीं जैसे वनना सिंचित वाक्यर्थबुद्ध होता ही नहीं इसलिए पहले त्वम पदार्थ का संशय विपर रहित ज्ञान हो गया त्वम पदार्थ का तो कुटस्थ हमको मालूम ये जागृत सप्न सृष्टि को जानने वाले जो चेतन वही तो त्व पदकार थे वही कुटस्थ वही साखी ज्ञान त्वम तो पद का अर्थ क्या हुआ जागृत सपन सर को जानने वाला आप ही तीनों को जानते हो वही त्वम तो पद का अर्थ है समझ आ गया ना त्वम तो पद समझ में आ गया जागृत सपन सर को जानने वाला कि है किंतु उसमें अपरोक्षित ज्ञान चाहिए संशय विपर्य रहित देह में अहमबुद्धि नहीं हो समझे आ गया है वही में हूँ वही मैं कहते समय देह में अमबुद्धि होते हैं नहीं बताओ स्थूल सुखियों के कारण को छोड़ करके अपना शुद्ध चैतन्य ऐसे समझो शब्द से समझते हम देश थोड़ा शरीर सुन नहीं शुद्ध चैतन्य है और शुद्ध चैतन्य कहते समय इधर में शुद्ध चैतन्य में हूँ हो और तो उधर है शरीर को मैं कहते समय आम आम ब्रह्म कहते समय यह शरीर थूल सुख कारण उपस्थित हो जाता है इसको छोड़ करके शुद्ध चैतन्य ऐसा निश्चय हो जाए संशय विपर्य रहता है विपर्य का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अनात्म को छोड़कर केवल आत्मा का ज्ञान हो तो विपरीत तो ज्ञान अभी भी हमको आत्मा के ज्ञान है पुष्पम अस्थि ज्ञान हुआ इसमें भी ब्रह्म है सदरूप ब्रह्म है ये ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी पुष्पम अस्ति अस्थि सदरूप ब्रह्म है ये ज्ञान हो गया ना नहीं पुष्पम सत सत्य ब्रह्म तो पुष्प ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान हो गया ये ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति क्यों नहीं होगी सत्य के साथ पुष्प अनात्मा भी है अनात्मा के बिना केवल शब्द का ज्ञान होगा इदम तो नहीं अहम अहम कहते समय अनात्मा देह स्थल सूक्ष्म कारण कुछ भी नहीं रहे तो ज्ञान संशय विपरीत रहित ज्ञान हो तभी ब्रह्म ज्ञान होगा पदार्थ के संशय विपरीत रहित ज्ञान नहीं तो वाक्यर्थ बोध होता ही नहीं है जो लगता है कुछ हो गया वो पदार्थ बोध है इसको समझ करके नहीं तो इसे भ्रांति हो जाती है ब्रह्म ज्ञान जितने को होता है उससे अधिक को भ्रांति हो जाती है ऐसे लगता है ज्ञान हो गया फिर कुछ लोगों को ज्ञान ही मान करके उपदेश करते बाद में ज्ञानी का आरोप करके कहना पड़ता है फिर पीछे आएंगे तो शर्म लग गया के सामने कहें ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ अभी तो ज्ञान मानकर हम गुरु मान रहे थे अभी गुरु जी कहा हमको ज्ञान नहीं हुआ बेजी तो होगी ना इसलिए सबके सामने ज्ञान ही बनना पड़ता है ये भी बहुत लोग ऐसा नहीं सावधान रहना कोई महात्मा के पास जाकर किसने कहा हमको लगा मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया उन्होंने कहा हाँ इसे कितने बार लगेगा ऐसे कितने बार भ्रांति होगी अभी तक तो पहले हुआ कितने बार ऐसे लगेगी मतलब ऐसे लगता ही रहता है फिर फिर अपने आप समझ आ जाते कुछ नहीं हुआ फिर कुछ इसे सावधान रहना है भ्रांति बहुत होती है और आरोप नहीं करना मैं ब्रह्म हूं ये चिंतन करने में कोई अपराध नहीं अहम अस्मी ब्रह्म ये ठीक है यथार्थ है सत्य है कोई विरोध नहीं चिंतन करना मन से दूसरे को सुनाने से कोई लाभ नहीं किंतु मैं ब्रह्म ज्ञानी या ब्रह्म ज्ञान मुझे हो गया ऐसी भावना नहीं करनी अहम अस्वी ब्रह्म ये ठीक है और ब्रह्म ज्ञानी में हूं ब्रह्म को जान लिया ये भावना नहीं ये उनसे पतन हो जाता है ये ये सर्वबंध से प्रमुख हो जाता है जब संशय विपर रहित तो ज्ञान हो उसके लिए श्रवण के बाद मनन निधि ध्यान करना पड़ता है टीका में देखो जागृत सप्न सुश्रुति आदि प्रपंचम जागृत अवस्था क्या है इंद्री विषय उपलब्धि जागरणम स्वप्नाया या इंद्रियो होने पर वासना प्रपंच होता है स्वप्न में निद्रा अवस्था में सुश्रुति में सूल सूक्ष्म उपरत तो होगे गए मन आदि इंद्रिय भी तो होते हैं किसी का ज्ञान नहीं रहता है ये पहले कही गयी जागर सप्न सुश्रुत उद आदय जागर सप्न सुस्ती और कौन है विश्व विराट आदय विश्व विराट आदि से तेजस हिरणगर्भ प्राज ईश्वर सारे कुछ ते प्रपंच ही सपंच ही तीनों अवस्था तीनों शरीर उसमें अभिमानी अरे पंच कोष सत्य है मिथ्या है तीनों शरण में पांच कोष भी आ जाएंगे दृश्य पदार्थ सब कुछ एवं प्रपंच जागृत सप्न सुषुप्ति आदि प्रपंच प्रपंच प्रसिद्ध है प्रपंच प्रसिद्ध है प्रपंच क्या है प्रक पक्षी विस्तार धातु से घए करो पक्षी विस्तार नुमता पंच विस्तार प्रकर्षण विस्तार प्रपंच का था विस्तार हो गया अज्ञान से एक ब्रह्म है और के दिखता है यही विस्तार प्रकर्षण प्र, प्रपंच यही संसार है संपूर्ण स्त्री अत्यर्थ धातु से करो संसार संसरणम सम्यक गमन चलता रहता है ब्रह्म तो शांत है कुटस्थ है स्थिर है किन्तु संसरण ये जीव अज्ञान के कारण अपने को अलग मान करके देह आदि महदि करके जन्म मरण जन्म मरण निरंतर चलता है संसार संसुख दुख प्राप्त करता है ये प्रपंच प्रसिद्ध है स्वयं प्रपंचम यथ प्रकाशते जो प्रकाश करता है प्रकाश दे का प्रकाश ये जो प्रकाश करता है स्वयं ब्रह्म स्वयं ही प्रकाश करता है स्वयं आप दृष्टा तदुतम स्वयं प्रकाशम ब्रह्म ब्रह्म स्वयं प्रकाश है अन्य प्रकाश की ना प्रकाश मान होता है स्वयं प्रकाश है। ब्रह्म को प्रकाश करने के राहुल कौन प्रकाश है कोई दूसरा है नहीं स्वयं प्रकाश ब्रह्म का लक्षण क्या है सत्य ज्ञान आदि लक्षण सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तैतरूपन से सत्य है ज्ञान है अनंत है सत्य है कौन से अभ्य हमेशा ही रहता है एक रूप तीनों काल में किस व्यभिचार नहीं होता है ना भाव बीत सत सत का भाव नहीं होता कहीं भी कभी भी मिथ्या नहीं सत है और ज्ञान है जड़ नहीं है चिद्र चेतन है और अनंत है अनंत का अर्थ अपरिचिन्न परिच्छेद रही था देश परिचन्न नहीं काल परिचन्न नहीं वस्तु परिचन्न भी नहीं देश परिचिन नहीं है इसका अर्थ व्यापक सर्वत्र है काल परिछन नहीं कहा था उसकी उत्पत्ति नहीं नाश भी नहीं सर्वदा है और वस्तु परिचन्न है घट से भिन्न कुछ मानेंगे तो घट वस्तु परिचन्न पर है पट घटा तो नहीं घट पट नहीं वस्तु परिचन्न है जो अनोन्या भाव का प्रति जिससे कोई भिन्न हो गया या अन्य भाव का प्रति पुष्प से भिन्न है फल भिन्न है क्या फल पुष्प से भिन्न है पुष्प से भिन्न हुआ तो अन्य भाव का प्रति कौन होगा पुष्प से भिन्न है फल अन्य भाव का प्रति कौन होगा पुष्प या फल पुष्प से भिन्न कौन से पुष्प का भेद फल में पुष्प का भेद फल में रहने से फल का भेद पुष्प में रहेगा अलग बात है पुष्प का भेद फल में रहेगा जिसका भेद है वो भेद का तो भाव अभाव जिसका अन्य भाव है वही प्रतियोगी यश भाव सब प्रतियोगी पुष्प का भेद फल में रहा तो अन्य भाव किसका पुष्प का तो पृथ्वी कौन होगा पुष्प फल पृथ्वी कब होगा फल का भेद पुष्प में फल का भेद पुष्प में है क्या साध। साध। है फल का भेद पुष्प में है तो अन्य भाव कहाँ रहेगा फल का भेद पुष्प में है अनुन्या भाव कहाँ रहेगा फल में फल का भेद पुष्प में है भेद कहता तो भाव फल का भेद पुष्प में है तो अनन्या भाव पुष्प में है किसका अन्य भाव फल का अन्य भाव का प्रतीक कौन होगा फल ब्रह्म से भिन्न कोई पदार्थ मानेंगे तो ब्रह्म अन्योन्या भाव का प्रतीक हो जाएगा वस्तु परिचन्न हो जाएगा ब्रह्म वस्तु परिचन्न है या नहीं अनंत का अविद्यमान अंत्य जिसका परिचय है ही नहीं कोई भी परिचय नहीं एक भी रूप जिसमें है उसको निरूप कहीं क्या ये निरूप है निरूप नहीं है इसी के रूप को छोड़कर बाकी सब रूप का इसमें अभाव इसका जो रूप है ये तो है उसको छोड़ करके ये देखो ये रूप ये दोनों क्या रूप कौन सा रूप इसमें है कोई है इसी प्रकार जितने पदार्थ आपके सब कपड़ा में वस्त्र में जितने रूप है सब रूप का अभाव इसमें है ना नहीं अनंत रूप का बहुत रूप का अभाव होने पर भी इसको अरूप कहेंगे क्या क्योंकि एक रूप है इसी प्रकार अनंत कब कहेंगे यदि एक भी अंत नहीं रहे एक भी यदि अंतर रहेगा परिच्छेद रहेगा तो अनंत होगा ब्रह्म अनंत है इसका अर्थ है एक भी परिच्छेद ब्रह्म में नहीं है देश परिच्छेद नहीं काल परिच्छेद नहीं वस्तु परिच्छेद भी नहीं है अर्थात ब्रह्म से बिना कुछ भी नहीं है इस अनंत शब्द का अर्थों को विचार करे निश्चय करें ये अनंत शब्द का ज्ञान हो जाएगा तो ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा अनंत ब्रह्म ओम सहना सहनाभव सहनो भुन सह वीय कह तेजस्वीतमस्विषा वह ओ